जगत में भटकाओ एक प्रश्न यह उठता है कि हम सूर्य स्वरूप हैं स्वरूप हैं, जगत में कैसे भटक गए भगवान को माया कैसे भटका सकती है गोस्वामी जी कहते हैं सो माया बस भयऊ गोसाई ईश्वर स्वरूप जो यह जीव है माया का स्वामी है संपूर्ण कार्यकरण संघात का स्वामी है परंतु माया के अधीन हो गया गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि माया ने उसे वश में किया माया के वश हो गया अपनी इच्छा से हो गया तदैच्छित बहुश्याम प्रजा येय छांदोग्यो उसको खेलने की इच्छा हो गई वह माया वश के समान हो गया पर माया वश में नहीं हुआ आप माया के वश प्रतीत हो रहे हैं पर इस समय भी आपका स्वरूप माया के वश में नहीं है गोस्वामी जी कहते हैं कि सो माया बस भय गुसाई, सो गुसाई माया अधिपति माया के वश अपनी इच्छा से हो गया वेदांत की दृष्टि बड़ी सी सूक्ष्म है माया की ताकत नहीं कि आपको बांध ले पर आप बन जाए तो माया क्या करेगी दृष्टांत भी बड़ा सुंदर दिया गोस्वामी जी ने बंधे कीर मरकट की नाई यह दृष्टांत बहुत ध्यान देने का है कीर को पकड़ने के लिए एक चरखी बना देते हैं नीचे पानी या कुछ अन्न रख देते हैं कीर यानी उड़ने वाला तोता वह आता है उसके ऊपर बैठता है चरखी उसी समय घूम जाती है तब वह चरखी को अपने पैरों से जोर से पकड़ लेता है क्योंकि उसके मन में आ जाता है कि यदि इसको छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, उड़ने की शक्ति है इसमें पर प्रथम अज्ञान यही है उड़ने की शक्ति है पर इस शक्ति को भूल गया उसके मन में यही आ गया कि यदि मैंने छोड़ा तो गिरा स्वातंत्र हार निर्बोधस्य स्वातंत्र बोध इसको आड़ो मल कहते हैं यह स्वतंत्र है स्वराट है यह उड़ सकता है इसको पंख है यदि वह छोड़ दे तो उड़ जाएगा आकाश में फिर उसको कौन पकड़ सकता है पर अपने स्वतंत्र को भूल गया आप विचार करके देखिए जिस समय भारत पराधीन था उस समय क्या उसमें स्वतंत्र होने की शक्ति नहीं थी शक्ति तो थी पर वह शक्ति सोई हुई थी शक्ति कहीं से आई नहीं शक्ति थी पर सोई हुई थी सभी उसी समय खड़े हो गए होते तो कौन शासन कर सकता था उन महापुरुषों ने उस शक्ति को जगाया जब जगाया तब स्वतंत्रता आई ऐसे आप में जगत को छोड़कर के परम स्वतंत्र स्वरूप में पहुँचने की शक्ति है पर निद्रा आ गई सो गए भूल गए अभी तो सोचते हैं कि छोड़ें तो क्या होगा अभी तो हमने जगत को आधार बनाया है परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं रहा हमने जो जगत का आधार बना कर रखा है मकान दुकान खाने पीने का सब साधन है आप इसे छोड़कर के जरा देखिए अपने मन में हम कहते हैं परमेश्वर है पर इतना ध्यान नहीं आता कि जो हमारा श्वास चला रहा है जिला रहा है उसको छोड़ हम क्या जगत के आधार पर जी सकते हैं पर मन में यही बैठ गया है और सच्ची चीज निकल गई जो अपने को बचाने वाला है खिलाने वाला है अरे उसकी कृपा के बिना सामने की थाली भी तुम नहीं खा सकते उसकी कृपा के बिना तुम्हारा हाथ नहीं काम करेगा जिभ नहीं काम करेगी जिसने माता के शरीर में स्तन बनाया बालक के जीवन की रक्षा के लिए उसका आधार हम नहीं ले पा रहे हैं ऐसी निश्चिंतता हमको क्यों नहीं हो जा रही है सब प्रलय हो जाए तो भी हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है अपना रक्षक परमेश्वर है यह सब चला गया तो क्या हो गया सृष्टि हो गई तो क्या हो गया प्रलय हो गई तो क्या हो गया आप ऐसे हैं कि आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है पर हमने आधार कितना कमजोर बना लिया जिसमें हर क्षण संशय ही लगा हुआ है धोखा ही लगा हुआ है खतरा ही लगा हुआ है जिस समय बनाए हैं उस समय भी आपका आधार बहुत बलवान है पर वहीं बंधे कीर कीर के समान बंधा हुआ है अब कीर ने पकड़ लिया क्या वह चरखी छोड़े तो मर जाएगा चरखी छोड़ेगा तो उड़ जाएगा मरेगा क्यों आपने जो भी आधार बनाया सोचते हैं कि छूट जाए तो मर जाएंगे तुम चेतन हो इस जड़ को छोड़ने से तुम मर जाओगे तुम्हारा रक्षक परमेश्वर है वह परमेश्वर जब तक तुम्हारा रक्षक है यदि प्रलय भी हो जाए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं लेकिन हमने गलत पकड़ लिया पकड़ पकड़ गलत हो गई दूसरा उदाहरण दिया मरकट की नाई एक छोटे मुँह का घड़ा होता है बंदर को पकड़ने वाले उसको जमीन में गाड़ देते हैं उसमें चना रख देते हैं बंदर आकर के देखता है दोनों हाथ छोड़ देता है दोनों मुट्ठी भर देता है अब दोनों मुट्ठी भर गई तो हाथ निकाल निकलता नहीं वह छटपट आता है इधर कूदता है उधर कूदता है सब प्रयास करता है उसको पक्का तो हो जाता है कि घड़े ने मुझको पकड़ लिया विचारों आप घड़े ने पकड़ा है कि बंदर ने पकड़ा है उसको मुट्ठी खोलना नहीं आता इतना ही तो है कि यदि वह मुट्ठी खोल दे तो हाथ बाहर आ जाए यही जटिलता है हम कहते हैं कि बताइए एक मकान बनाना सरल है कि मकान छोड़ना सरल है देखो बनाने में बहुत बड़ा संकट है आप ज़मीन लो सरिया ले आओ सीमेंट ले आओ फेका दो इसने ऐसा किया उसने वैसा किया वर्षों बड़ा परिश्रम करना पड़ता है पर छोड़ने में भी कुछ करना पड़ेगा क्या छोड़ने में परिश्रम है कि बनाने में परिश्रम है सच्चाई से बोलो परिश्रम छोड़ने में नहीं है बनाने में बहुत परिश्रम है पर आप यही उत्तर देंगे कि छोड़ने में परिश्रम है आप कहेंगे छोड़ना कठिन है पर विचार करके आप देखो कि छोड़ना सरल है कि बनाना सरल है बंदर का हाथ सीधा करना बहुत सरल है और सीधा करते ही वह छूट जाता है परंतु जो चने का लोभ है वह उसे हाथ सीधा करने नहीं देता संसार का लोभ हमको मुक्त नहीं होने दे रहा है किस संसार का लोग हमारे अंदर बैठा हुआ है कि जो छूटा हुआ है मन पछित हैं अवसर बीते अंत ही तो ही तजहेंगे पावर और तूर्ण तजय अभी ते शरीर चिता पर पड़ा है सारा संसार छूटा हुआ है छूटे हुए को छोड़ने में कौन सा श्रम है इसी का नाम माया है और कोई माया नहीं है इसी का नाम बुद्धि की अशुद्धि है और कुछ नहीं छोड़ना एक सेकंड में हो जाता है पर छोड़ने के लिए तैयार हो तब इसको तो आधार ही नहीं दिखता छोड़ देंगे तो क्या खाएंगे अरे तुम उस प्रभु पर भी विश्वास नहीं करते जिसने तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए माता के स्तन में दूध बनाया कम से कम उस पर तो विश्वास करो तो गोस्वामी जी कहते हैं बंधे बंधेऊ बंध गया यह बंधा नहीं गया बांधा नहीं गया संसार ने आपको नहीं बांधा इसलिए संसार को आप दोष नहीं दे सकते आप बंध गए हैं आप नहीं छोड़ना चाहते हैं और बाहर से कहते हैं हम मुक्त होना चाहते हैं बंधन भी मन में ही है मुक्ति भी मन में ही है मन की जब तक पकड़ है तब तक छूट नहीं सकते छोड़ना भी मन में ही है कि बिना पकड़े हम व्यवहार करें व्यवहार जहां हो रहा है हो रहा है पर पकड़े क्यों हैं हम इसके आधार पर क्यों जी रहे हैं भगवान के आधार पर क्यों नहीं जी रहे हैं स्वरूप के आधार पर ही क्यों नहीं जी रहे हैं क्यों प्रतिक्षण निर्भयता नहीं रहती यह सारा विश्व यदि हमारे सामने संघार हो जाए तो भी हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं ऐसा क्यों नहीं अनुभव होता है